24वां अध्याय भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओमम अश्वस्तु पाय रोगोम ब्रगस्ते प्रजापत्य कृष्ण कृवा आग्नेय ररात पुरस्ता सरश्वते मेस्य धस्ता धन्वो राश्वेना भगो रामौ Soma-poshna-sya-mau-nabhyag-sary-yamau Sveta-scha-krikshna-scha-parasvayau-stvarashtra-au Lomasa-sakthau-saktya-ru-va-yavya-sveta-pracha-indraya-au वापस्य याय वेह द्विक्ना बहुवामनह अर्थात अश्व नीलगाय तथा मृग पशु प्रजापति देव से संबंधित हैं कृष्ण गर्दन वाला अज अग्नि से संबंधित है साममुख स्थित मैश सरस्वती देवी से संबंधित है अधः स्थित धान अश्वनी देव से संबंधित है कृष्ण नाभि वाला अश्व सोम और पूखा देव से संबंधित है काले और शपीत पार्श्वभाग वाले सूर्य और वामदेव से संबंधित हैं आदिक लोभ वाले त्वष्टा देव से संबंधित हैं सफेद पहुंच वाले वायु देव से संबंधित हैं गर्व से द्वेष करने वाले इंद्र देव से संबंधित हैं वामन पशु विष्णु देव से संबंधित हैं लालध्वन जैसे लाल पके फल जैसे लाल पशु सोम से संबंधित है भूरा लाल भूरा शुक्र जैसा हरा रंग वरुण देव के से संबंधित रखता है कहीं-कहीं श्वेत छिद्र वाले और एक और श्वेत छेद वाले पशु सविता देव से संबंधित हैं कहीं-कहीं श्वेत बाख वाले पूरी तरह श्वेत वाले पशु बृहस्पति देव से संबंधित हैं छोटे चकतते वाले बड़े चकतते वाले मित्रदेव और वरुणदेव से संबंधित हैं एकदम शुद्ध बालम वाले संपूर्ण शुद्ध बालम वाले मनुष्य के समान बालम वाले शुद्ध बालों वाले, वाले अश्विनी कुमारों से संबंधित है सफेद रंग श्वेत आंख लाल रंग वाले पशु रुद्रदेव से संबंधित हैं पशुपति देव के लिए हैं स्वयद करण वाले यम देव के लिए रौद्र स्वभाव वाले रुद्र देव के लिए नव रूप वाले प्रजनन देव से संबंधित हैं विचित्र रंग वाले त्रिरेखा वाले और विचित्र बिंदु वाले मरुद गणशेषम संबंधित हैं साधारण लाल गुण वाले सरस्वती देवी से संबंधित हैं प्लीहकान वाले छोटे तथा लाल रंग से त्वष्टा देव से संबंधित हैं कृष्ण गर्दन वाले श्वेत काख वाले लाल जंघा वाले इंद्रदेव से संबंधित हैं अग्निदेव से संबंधित हैं कृष्ण छोटे एवं बड़े धब्बे वाले पशु उषा देवी से संबंधित हैं विश्व देवी के पासो चितकबरा रंग के हैं आदित्य देव के अस्त्र अवयव वाणी अज्ञात है स्वरूप है धारक देव हेतु है देवताओं की पत्नियों के लिए ये बच्चियां हैं कृष्ण गर्दन वाले पशु अग्नि से संबंधित है श्वेत बाहु वाले पशु वसुदेव से संबंधित हैं रक्त रंग वाले पशु रुद्रदेव से संबंधित हैं श्वेत रंग वाले पशु आदित्यदेव से संबंधित हैं नव से नव जैसे रूप वाले पशु प्रजन्न्य से संबंधित हैं ऊंचे नाटे शक्तिमान पशु इंद्रदेव और विष्णुदेव के लिए हैं उन्नत श्वेत बाहु वाले श्वेतपील पशु इंद्रदेव और बृहस्पति देव के लिए हैं सुख जैसे रूप वाले पशु बाजीदेव से संबंधित हैं चितकबरे पशु अग्नि और मरुद देव से संबंधित हैं श्याम रंग वाले पोखा देव से संबंधित हैं दो रूप वाले पशु इंद्रदेव और अग्निदेव से संबंधित हैं दो रूप वाले पशु सोम और अग्नि से संबंधित है छोटे रूप वाले पशु विष्णु और अग्नि से संबंधित हैं बांझ पशु मित्रदेव और वरुण देव से संबंधित है अन्य पशु मित्रदेव से संबंधित हैं कृष्ण गर्दन वाले अग्नि से संबंधित हैं भूरे रंग वाले सोम से संबंधित हैं श्वेत रंग वाले पशु से वायु से संबंधित हैं अज्ञात रंग वाले आदित्य देव से संबंधित हैं सुंदर रंग वाले धात देव से संबंधित है वचियां देव पत्नियों देवियों के लिए संबंधित हैं कृष्ण रंग के पशु भूमि देव के लिए संबंधित हैं ध्वय जैसे अंतरिक्ष हेतु विशाल पक्ष स्वर्ग के लिए बहुरंगी विद्युत एत और पुष्टि पक्षों के तरह पशों को वह तारक के लिए होते हैं धुए जैसे रंग के पशु बसंत ऋतु के लिए श्वेत रंग के गृष्म तथा कृष्ण रंग के पशु वर्षा ऋतु के लिए गुलाब जैसे रंग के पशु शरद ऋतु के लिए चितकबरे रंग के पशु हेमंत ऋतु के लिए काले पीले रंग के पशु शिशिर ऋतु के लिए हैं डेढ़ वर्ष के गाय प्रहेत ढाई वर्ष के त्रिष्टुप के लिए 3 वर्ष के अनुष्टुप हेतु 3.5 वर्ष के उष्णिक छंद के लिए पीछे से भार ढोने वाले विराज छंद के लिए हैं वीर संचक वृहति छंद के लिए हैं बलवान ककुप छंद के लिए हैं गाड़ी खींचने वाले पंक्ति छंद के लिए दूध देने वाले अति छंद के लिए हैं कृष्ण गर्दन वाले अग्नि से संबंधित हैं भूरे रंग से संबंधित हैं मिश्रित रंग वाले सविता देव से संबंधित हैं छोटे बछिया सरस्वती देवी के लिए संबंधित हैं काले रंग से फूखा देव से संबंधित हैं चित कवरे मरुद गण से संबंधित हैं बहु रूप वाले विश्व से संबंधित हैंvnd्या गायें स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक से संबंधित है कहे गए संचरणशील पशु इंद्रदेव और अग्निदेव के, के लिए हैं कृष्ण रंग के पशु वरुण देव के लिए हैं चित कवरे रंग के पशु मरुद गण के लिए हैं सिंह रहित पशु प्रजापति के लिए हैं पहले जन्म में पशु सेनापति के लिए हैं उत्तम तप करने वाले मरुद गण के लिए वायु जैसे गतिमान पशु हैं ग्रहमेध मरुद गणों के लिए चिरप्रशोध पशु हैं क्रीड़ाकारी मरुद गणों के लिए अच्छे गुणी पशु हैं स्वप्रेरित गणों के लिए साथ रहने वाले पशु हैं ऊपर कहे गए संचरणशील पशु इंद्रदेव एवं अग्नि के लिए हैं प्रकृष्ट सींग वाले पशु मध्यम देव के लिए हैं बहुत से रंगों वाले विश्वकर्मा देव के लिए हैं धूम जैसे भूरे रंग के पशु पितरों के लिए हैं द्विन आरणेवले जैसे भूरे रंग के सोम गुणों वाले पसु पितरों पितरों पशु पितरों के लिए हैं कृष्ण एवं भूरे रंग के कुश से आसन पर बैठे हुए पितरों के लिए हैं अग्नि विद्या से निपुण पशु पितरों के लिए हैं काले रंग के चितकबरेदार अथवा चकत्तेदार पशु पितरों के लिए हैं ऊपर उक्त पशुओं के साथ ही संचरणशील पशु सुनासीर के लिए है सफेद रंग के पशु वायुदेव के लिए हैं श्वेत आभा वाले पशु सविता देव के लिए हैं वसंत ऋतु के लिए चातक का निर्धारण किया गया है गर्मी के लिए चटक का निर्धारण किया गया है वर्षा के लिए तीतर का निर्धारण किया गया है लवा शरद ऋतु के लिए है ककर हेमवंत ऋतु के लिए है शिशिर ऋतु के हेतु विकर पक्षियों का निर्धारण किया गया है समुद्र हेतु अपने ही बच्चों को विनष्ट करने वाले पक्षियों का निर्धारण किया गया है बादल हेतु मंडूक का आंद्रधारण किया गया है जलों के लिए मत्स्य पक्षी का आंद्रधारण किया गया है मित्रदेव हेतु कुलीब पक्षी का आंद्रधारण किया गया है तथा वरुण देव के लिए नक्र नामक पशु का आंद्रधारण किया गया है सोम के लिए हंस पक्षी का आंद्रधारण किया गया है वायु के लिए बगुले पक्षी का आंद्रधारण किया गया है इंद्र देव और अग्नि के लिए सारस मित्र देव के लिए क्रौंच तथा वरुण देव हेतु चकवे का विधान किया गया है अग्नि के लिए मुर्गे का विधान किया गया है वनस्पति देव के लिए उल्लू पक्षी का विधान किया गया है अग्नि और सोम हेतु नीलकंठ पक्षी का विधान मिलता है अश्वनी देवों के लिए मोर पंछी का विधान मिलता है वरुण देव के लिए कबूतर पक्षी का विधान मिलता है सोम के लिए लव पक्षी का विधान मिलता है क्वष्टा के लिए वया पक्षी का विधान मिलता है देव पत्नियों के लिए गोस आदि ग्रह या तल पक्षी का विधान मिलता है देवताओं की बहनों के लिए कुलिक का विधान मिलता है ग्रहपति हेतु पारोक्न का विधान विधान मिलता है दिन के लिए कबूतर का विधान मिलता है रात्रि के लिए सीचाकू का विधान मिलता है दिन तथा रात के संधि हेतु चमगादड़ का विधान मिलता है मांस हेतु कौवे का विधान मिलता है वर्षा हेतु अच्छे पंख वाले का विधान मिलता है भूमि के लिए तो हवा का विधान मिलता है अंतरिक्ष के लिए पांच से उड़ने वाले पक्षियों का विधान मिलता है स्वर्ग के लिए कुस का विधान मिलता है दिशाओं के लिए भूरे रंग का विधान मिलता है बसों के लिए ऋष्य नामक हिरण का विधान मिलता है मरुद गणों के लिए रुरर नामक पक्षी का विधान मिलता है विश्व के लिए चकतेदार हिरण का विधान मिलता है साध्य के लिए कुकुल हिरण का विधान मिलता है ईशान हे देव हेतु पारश्व मृग का विधान मिलता है मित्र देव हेतु गौर मृग का विधान होता है वरुण देव हेतु मैसी का विधान किया गया है बृहस्पति देव हेतु गायों का विधान किया गया है तवष्टा देव हेतु उष्ट्र का विधान किया गया है